जब विक्रांत इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलकर आया तब उसने देखा कि अभी भी यहाँ ऑफिस में सीनियर्स की मीटिंग चल ही रही थी विक्रांत इंटेगेशन रूम से निकलकर बाहर पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ गया और वहां पर बैठकर कॉफी पीते हुए इस पूरे केस के बारे में सोचने लगा अभी जो कुछ भी मोहिनी ने बताया उसे जानने के बाद विक्रांत का शक यकीन में बदल चुका था ये तो अब कन्फर्म हो गया था कि रोहन की गर्लफ्रेंड टीना का मर्डर अंकित नहीं किया था लेकिन विक्रांत अभी अंकित को अरेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसका अरेस्ट वारंट निकालने के लिए अभी कोई ठोस सबूत नहीं था वैसे अंकित ने ये सब किया है तो फिर उसके बाप को भी जरूर इसके बारे में पता होगा क्योंकि वो भी अंकित के साथ बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे अब अंकित कब वहां से लौटा कब नहीं इसके बारे में तो उन्हें जरूर पता ही रहा होगा और क्या पता वो खुद भी अपने बेटे के साथ वापस आ गए हों और वो भी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व हो लेकिन मिस्टर तलवार ऐसे लगते तो नहीं उन्होंने खुद रोहन को जेल से निकालने के लिए कितनी मेहनत की है रोहन को जेल से निकालने के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है लेकिन सौतेले बेटे से ज़्यादा प्यारा अपना खून होता है। हो सकता है कि जब अंकित ने टीना का मर्डर कर दिया हो तब मिस्टर तलवार ने अंकित को बचाने के लिए उसका साथ दिया हो। और फिर जब रोहन जेल में चला गया तो फिर उसकी माँ मीनाक्षी की हालत खराब होने लगी इस वजह से फिर उसने रोहन को भी जेल से छुड़ाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया मतलब कि वो रोहन की मदद कर अपने बेटे के किए हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता था अब अगर मिस्टर तलवार को उठाकर उनसे ये सब पूछा जाए तो वो कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बेटे के खिलाफ तो वो जिंदगी में कभी गवाही नहीं देंगे चाहे मैं उनकी जान ही क्यों न ले लूं। एक मिनटर तलवार के साथ उस रात उनकी फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स भी गए थे जाहिर है उन्हें भी पूरी सच्चाई पता होगी जरूर मिस्टर तलवार ने उन्हें पैसे देकर खरीदा होगा वो अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, लेकिन उनका मुंह खुलवाया भी तो जा सकता है विक्रांत अभी अपने सोच में डूबाई हुआ था तभी अचानक से उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ी उसने नजर उठाकर देखा तो पता लगा किस मीटिंग, मीटिंग रूम से बाहर निकल रहे थे अचानक से पूरा हॉल शोर गुल से भर उठा विक्रांत ने कुछ ऑफिसर को आपस में बात करते सुना यार इस साल विनोद राय को क्राइम डिपार्टमेंट का हेड किसने बना दिया कैसे बात करता है बोलने की भी तमीज नहीं है टाइम लगता है इस साले को कौन समझाए देखा नहीं कैसे बोल रहा था तुम सब यूजलेस हो सला पता नहीं क्या सोच के हेडक्वार्टर वालों ने इसे क्राइम डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है समझ ही नहीं आ रहा और देखा तुमने बोलते समय इसकी नाक कैसे हो जाती है मन कर रहा था कि उसी नाक पर जाकर पंच कर दू अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बस अचानक से आकाश ने इन सभी को शांत कराते हुए कहा देखो अगर उसको जवाब देना ही है तो फिर फटाफट ये केस सॉल्व करके दिखाओ यही उसकी बातों का मुंह तोड़ जवाब होगा जवाब जुबान से नहीं बल्कि अपने काम से देना चाहिए चलो सब लोग काम पर लग जाओ अब अरे विक्रांत सर आप बाहर आ गए जैसे आकाश की नजर विक्रांत पर पड़ी उसने मुस्कुराते हुए कहा आकाश की उम्र विक्रांत से एक दो साल कम ही थी वो भी काफी तेज तरार ऑफिसर था। तभी बहुत जल्दी प्रमोट करके उसे नागपाड़ा थाने का सीनियर इंस्पेक्टर बना दिया गया था आइए सर बाहर आइए, फिर कुछ बात करते हैं तभी स्वाति खुशी के मारे डेस्क से उठकर उन दोनों के पास चली आई वो विक्रांत और आकाश को लेकर ऑफिस के एक खाली कमरे में लेकर गई तो फिर कैसा रहा शासन जीदा आकाश ने विक्रांत की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मेरा काम तो हो गया। विक्रांत ने अपने हाथ में लिया हुआ कॉफी का मग नीचे टेबल पर रखते हुए कहा तो फिर अब मेरी बारी अब थोड़ा हमारी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लीजिए आकाश को लगा कि शायद विक्रांत अपनी बात से पलट जाएगा और वो उसकी मदद करने से मना कर देगा हाँ बिल्कुल विक्रांत सक्सेना कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता जो कहा है मैंने उसे पूरा करूंगा विक्रांत ने फिर से कॉफी की एक चुस्की लेते हुए कहा देखो मैं तुम्हें इस केस का अपना एक रफ आइडिया दूंगा अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो ठीक है ठीक है आकाश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हम्म, विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी और फिर उसने बोलना शुरू किया मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे मर्डर यानी के सुमेश पांडे की फैमिली के बारे में पता चला है सुमेश के दो बेटे है बड़ा बेटा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है जबकि छोटे बेटे को रेटिनो नाम की बीमारी है यह एक तरह का कैंसर है आंखों का कैंसर तो मैंने थोड़ा इसके बारे में पता किया तो पता लगा कि उसके बेटे को हर साल अपने आंखों का लेंस बदलवाना पड़ता है और लाख रुपए का खर्चा आता है अब सुमेश तो नौकरी से सस्पेंड था उसके पास तो कुछ पैसे थे नहीं उसकी वाइफ किसी टेलर के यहाँ सिलाई का काम करती थी और उसी के पैसे से इसका घर चलता था विक्रांत ने फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा फिर उसे मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले आदमी ने सुमेश की परिस्थिति का फायदा उठाया उसे अपना मोहरा बनाया और अपने लिए इस्तेमाल किया उसने सुमेश के साथ बहुत गलत किया और हमें कैसे भी करके इस आदमी को पकड़ना है फिर चाहे वो मोहनी हो या कोई और लेकिन सर हम सुमेश पांडे के साथ इस तरह दरिया नहीं दिखा सकते ना वो किसी भी कंडीशन में था लेकिन मर्डर करना कहा से जायज है वो भला ऐसे किसी को मार नहीं सकता ना ये इंसानियत के खिलाफ है एक मिनट आकाश सर पहले जो विक्रांत सर कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन लेते हैं स्वाति जो कि हमेशा हड़बड़ी में रहती है आज ना जाने कैसे बेहद धैर्यता दिखाते हुए अपने सीनियर आकाश को भी शांत रहने की सीख दे रही थी विक्रांत ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर बोल पड़ा देखो ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कई तरह की होती है लेकिन सुमेश का इससे कोई मतलब नहीं है ये बहुत अलग तरह की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है इसे अंग्रेजी में ऑफ एंड गुड्स भी कहा जाता है मतलब इसमें किलर का मारे गए आदमी से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ तक कि किलर को मारे गए व्यक्ति का नाम तक पता नहीं होता है वैसे मुझे पर्सनली इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है बस मैंने सुना है इसके बारे में देखो सुमेश की सिचुएशन थोड़ी अलग है तो यहाँ एक लूप पोल भी है तो हो सकता है कि हमें उसका फायदा मिल सके ये सुनकर आकाश और स्वाति एक दूसरे को थोड़ी घबराई हुई नजरों से देखने लगे फिर विक्रांत ने आगे कहा अच्छा मैं तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ऐसा है कि सुमेश के घर की स्थिति ठीक नहीं थी पैसे की बहुत तंगी थी और सुमेश के पास कोई कमाई का जरिया नहीं था फिर फिर क्या हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट देने वाले आदमी ने उसे ढूंढा और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे ये किलिंग करने का दिया। इसके बदले में उसे काफी सारे पैसे का ऑफर दिया गया अब अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपनी फैमिली की पैसों की तंगी को खत्म करने के लिए सुमेश ने यह ऑफर एक्सेप्ट किया और फिर उसके कहने पर मेहता सिस्टर्स का जाकर मर्डर कर दिया लेकिन अब समस्या यह है कि उस आदमी ने फीस की पेमेंट कैसे की फीस मतलब किलिंग की किलिंग फी स्वाति ने पूछा हाँ किलिंग फी नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ पैसे पहले डिपॉजिट होने चाहिए और फिर जब काम पूरा हो जाता है तब बाकी के पैसे उसे दिए जाने थे विक्रांत ने बताया लेकिन सुमेश के केस में मुझे यह लग रहा है कि यह हुआ होगा कि पहले उसे अपना काम खत्म करना था फिर उसे पैसे मिलते मतलब कि पहले वो मेहता सिस्टर्स को मारता और फिर वो जानबूझकर खुद को पुलिस से अरेस्ट करवाता और फिर वहां पर वो पुलिस के सामने मोहनी का नाम लेता और फिर मोहनी को जेल हो जाती फिर जाकर सुमेश को पूरे पैसे मिलते अब अगर सुमेश जिंदा होता तो उसके पास ये भी रास्ता था कि अगर उसे पैसे नहीं मिलते तो फिर वो अपना बयान बदल सकता था लेकिन सुमेश तो अब मर चुका है स्वादी ने कहा एग्जैक्टली exactly. तो चूंकि सुमेश मर चुका है इसलिए मुझे एक रफ आइडिया आ रहा है की विक्रांत ने कहा जब मैं सुमेश का पीछा कर रहा था तो मुझे उसकी आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं नजर आ रहा था ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर मरना चाह रहा था वो बीच सड़क पर कूद पड़ा था और फिर जिस तरह से उसने छत से नीचे छलांग लगाई थी उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो जानबूझकर बूझ मरने की कोशिश कर रहा था लेकिन यह मत भूलो कि सुमेश एक पुलिस वाला भी था उसे अच्छे से पता रहा होगा कि अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहा है तो फिर उसका बचना नामुमकिन ही है तो फिर भला उसने कैसे अपने बचाव के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा मैं मैं समझी नहीं अगर उसे मरना ही था तो फिर भला वो क्यों खुद को बचाने के लिए कोई सबूत छोड़ता है तो सवाल किया ना अगर वो मर जाता आकाश ने बताया अगर उसके मरने के बाद पार्टी अपने कॉन्ट्रेक्ट के पीछे पड़ जाता और मान लो अगर वो पैसे देने से मना कर देता तो ये बात विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तो फिर निश्चित रूप से सुमेश ने कोई इम्पोर्टेंट सबूत बचाकर रखा होगा और अगर दूसरी पार्टी पैसे देने से मना कर देती तो फिर वो उस सबूत के जरिए उसे धमका सकता था लेकिन अब चूंकि सुमेश मर चुका है तो फिर भला वो कैसे इस बात को पब्लिकली कर सकता था प्रति तो अभी तक काफी कन्फ्यूजन में थी लेकिन फिर तुरंत ही उसके दिमाग में एक बात आई उसकी पत्नी सुमेश ने अपना ये सबूत अपनी वाइफ को दिया होगा उसने अपनी वाइफ को जरूर इसके बारे में बताया होगा लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी है और दूसरी पार्टी ने सुमेश के घर पैसे पहुंचा दिए होंगे तो फिर वो सबूत खत्म कर चुकी होगी नहीं नहीं जरूर नहीं है जैसे ही पुलिस को पता चला की मेहता सिमेश ने किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है तो फिर तुरंत ही पुलिस वालों ने उसकी पत्नी को कस्टडी में ले लिया है वना पुलिस को उसके अकाउंट में पड़े बीस लाख रूपये के बारे में कहा से पता चला होगा आकाश ने कहा मुझे लगता है की सुमेश की मौत महज एक एक्सीडेंट था यह अचानक से हो गया था हो सकता है कि दूसरी पार्टी इसके लिए रेडी ना रही हो और वो लोग मोहनी के जेल जाने का इंतजार कर रहे हों। एक बार मोहनी को जेल हो जाए तो फिर हो सकता है वाइफ को इन्वेस्टिगेशन के लिए हेडक्वार्टर ले जाया गया है स्वाति तो ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन सुमेश की पत्नी भला सच्चाई क्यों बताएगी उसने तो कोई क्राइम नहीं किया है और अगर उसने सच बता दिया तो उसके हाथ से पैसे निकल जाएंगे और फिर उसके पति की मौत भी समझ लो बेकार ही हो जाएगी इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरा आइडिया थोड़ा रफ है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अब आगे क्या करना है वो तुम लोग डिसाइड कर लो